प्रमाणों के बारे में चल रहा था जायते प्रमीयत्य प्रमाणम जिसके द्वारा वस्तुओं को जाना जाता है उन साधनों का नाम प्रमाण है या कोई शंका कर सकता है प्रमिति प्रमाण ऐसा भाव क्यों नहीं किया प्रेम अन करण वित्पत्ति अपने क्यों किया ऐसे शंका कर सकते हैं प्रमि प्रमाणम कहेंगे भाव वित्पत्ति करने पर बोध स्वभाव वाले जो हैं, उन्हीं को आप क्या कहेंगे प्रमाण कहेंगे बोध स्वभाव वाले जो बोध स्वभाव वाले नहीं है चक्षुरादि फिर प्रमाण नहीं रह रहे इसलिए बोध स्वभाव वाले हो या अबोध स्वभाव वाले हो जो भी हमारे ज्ञान का साधन है उन सबको हम प्रमाण बनाना चाहेंगे तो फिर भाव हम नहीं कर सकते करना पड़ेगा तो करन इसलिए करण दिखती चक्षुरादि क्या है बोध स्वभाव वाले जड़ है ना ये जड़ बुता है द्रव्य पदार्थ तो बुद्धि है मन है ये सब क्या है बोध स्वभाव वाले यानी चक्षरादि क्या है इसीलिए इनको ही प्रमाणपट्टी में लेने के लिए हमने कर्ण विपत्ति किया है और भाव विपत्ति नहीं किया है समझ लो तो प्रमाया करणम छेद प्रमाणम पर इत वक्तव्य यदि आपने कहा प्रमा का कर्ण प्रमाण ये मान लिया लेकिन तभी मानी जा सकती है वास्तु से कोई फल हो तो बिना कोई फल का कोई कर्ण नहीं हुआ करता लोक में भी व्यवहार में हम देखते हैं जो कोई भी कर्ण है वह कोई ना कोई फल जरूर देता है जैसे कि दृष्टांश बता रहे हैं इसलिए फल कहना चाहिए कर्ण से फलवत्व क्योंकि जो भी करण होता है वो निश्चित रूपे ना फल वाला होता है सत्यम अरे आपको कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन वित्पत्ति में ही फल ही बता दिया हमने ये मत बोलो आप हमने विपत्ति बताया क्या प्रमाकरण बता दिया न किसका कारण बताया मैंने तो परमा फल होने ही हुआ क्या रमा ही फल है? इसलिए वित्पत्ति के द्वारा ही हमने फल का कथन कर ही दिया प्रश्न नहीं होना चाहिए था इसलिए जानकर ने सत्यम कर दिया इसे प्रमैव फलम साध्यम इत्यर्थ प्रमाि फल है प्रमाही साध्य इन करणों के द्वारा यथा छिदाकरण से परशोहो छिदैव फलम इत्यर्थ यदि परशु के द्वारा छिदाकरण है उसका फल क्या है छेदन ही है द्वैधिभाव फल होता द्वैदी भाव का चिदा करण का फल क्या है छिदा है mm -hmm. द्वैदी भाव का साधन द्वैदी भाव का साधन क्या है उठा hmm. उसका फल क्या निकलेगा द्वैदी भाव ही तो निकलेगा hmm. दो टुकड़ा होना ही तो निकलेगा द्वैत छिदै फल उस पर भी प्रमाकरण का फल क्या है प्रमाही होगा और प्रमा कौन है इंद्रिया अनुमान है अन्य चीजें जो भी बताएंगे प्रमाण जितनी भी बताएंगे उनका फल क्या होगा प्रमा ही होगा सत्यम अर्धांगी कार्य प्रयोग सब्यम या प्रयोज्य ऐसे अर्धांग कार्य सत्य शब्द प्रयोज्य सामान्य में उसके पर अगर अर्दम शब्द सत्यम शब्द भी अर्धांगी कार्य नहीं समझना चाहिए अर्दांगिक क्या है ये बात है कि भाई कर्म का फल होना चाहिए यह बात आपने जो कहा तो ठीक ही है और हमने कहा नहीं ये जो आप कह रहे हो वो हम नहीं मानते हम तो कह चुके हैं वित्पत्ति में ही हमने फल का भी कर देना है इसलिए अर्धांगीकार में कहा फल निष्पत्तौ धातु ही है फल किस है? निष्पत्ति अर्थ में ही फल धातु फल निष्पत्तौ धातु से बना प्रमेय फलम साध्य मित्य जब फल शब्द का अर्थ है साध क्रिया के द्वारा साध्य अब प्रमा के निर्पण करेंगे प्रमाण हो गया प्रमाण का लक्षण में जो प्रमाण शब्द है उसका लक्षण फिर कर्ण का पूछेंगे कर्ण में कारण शब्द आएगा कारण शब्द का पूछेंगे ऐसे करके ही विस्तार करेंगे प्रमा, प्रमा कौन चिड़िया का नाम है जिसका कर्ण आपने प्रमाण कह दिया है आपने का प्रमा करण प्रमाणम प्रमाण कर, कर का, का जो लक्षण किया है वह ठीक है तो प्रमा क्या वस्तु है जिसके कारण को आप प्रमाण बना रहे हैं बता रहे हैं कद तो उचता है यथार्थानुभव प्रमा यथार्थानुभव प्रमा यथार्थानुभव यथार्थ ये शब्द किन्मे निर्वाण करने के लिए जितनी भी अयथार्थ अनुभव करिए यथार्थम अयथार्थान संशय पर तर्क ज्ञान नाम यथार्थ शब्द जो दिया है वो इसलिए दिया जो यथार्थ है कौन है यथार्थ तीन है संशय उनसे, उनमें जो अति हो रहा था उनमें होते हुए अतिव्यक्ति को निराश करने के लिए यथार्थ क्योंकि लक्षण जी कहेंगे अनुभवोत्तम केवल अनुभवोत्तम लक्षण कर इसलिए यथार्थ कहना ठीक नहीं है और इतना ही यथार्थ तम ही कहो कभी बनेगा नहीं अनुभव ही स्मृत निराश स्मृति भी यथार्थ करती है यथार्थत्म स्मृति में विशेषण हो सकता है इसलिए स्मृति में अति निवारण ना हो उसके लिए क्या कहना अनुभव शब्द का अनुभव शब्द अनुभव आनुभाव स्मृति निराश ऐसे निराश हो अनुभव कहने से स्मृति में अतिव्याप्ति इसे निराश होता है कि स्मृति किसको कहते हैं ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति यहां लक्ष्य में देखो हरसंग्रह का मत बोलो ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति ही और अनुभव क्या है अनुभव नामक स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अर्थात अज्ञात विषय ज्ञानम अज्ञात विषय ज्ञान अनुभव है और अनुभव से जो ज्ञात विषय को दोबारा जान ज्ञान होना वो स्मृति है ज्ञात को स्मरण तो करेंगे जो पहले आपने अनुभव किया ज्या जान लिया अनुभव करने का मतलब वस्तु को अपने जाना बात में स्मरण में आ जाता है इसे ज्ञात विषय होता है ज्ञान जो उस ज्ञान का नाम स्मृति ज्ञान है और अज्ञात विषय जो ज्ञान होता है वो अनुभव हो गया इससे बहुत सारे विचार है यथार्थ in शब्द में क्या समासमान यथार्थ तुम चिन्ह यथार्थ शब्द में अविभाव समास भी हो सकता है यथाशब्द का अर्थ शब्द जैसा समास में अवैभाव भी हो सकता है और शब्द का अर्थ शब्द के साथ आपका वो कर्मदार समास भी हो जाएगा बौवरी समास भी हो सकती है कौन सा लेना है यहां हम लेंगे बौवरी समाज अवैभाव नहीं क्यों यथाथ यहां तात्पर्य है सादृश्य अर्थ में और सादृश्य अर्थ में अवैभाव समाज का निषेध कर दिया सूत्रकार ने पाणिनी ने यथा यथाअसादृश सूत्र है ये था असादृश्य भिन्न अर्थों में समास होता है है में और करना ये अर्थ करना है। ये अर्थ किसों अर्थ कि कहेंगे जब बाजित हो कोई प्रकट करने के लिए करें। हम यथाश्द करेंगे यही सादृश्यता है यही सादृश्यता है इसलिए हम समाज क्या करेंगे यहां पर यथा मैंने सदृश क्या सदृश था अबाधितो अर्थो यस्य यथा यशा है साध क्या लेना है अबाधिक अबाध ले रहा हूं अर्थ है जिसका अबाधित रूपी अर्थ है जिसका ऐसे कौन है वो दूसरा पदार्थ अनुभव उस अनुभव को हम कहेंगे यथा अनुभव भौर तभी जाकर के घटे का मामला ये लक्षण बनेगा तार अनुभव और अनुभवा में भी अनुभव अनु, अनु।, अनु मैने पश्चात पश्चात अर्थ में ये पश्चात अर्थ में ले रहे हैं तो किसके पश्चात किसके पश्चात तो प्रत्यक्ष ज्ञानी तो परमाग्ञल तो कर रहे हो उसके पश्चात फिर क्या प्रत्यक्ष होना है पहले आपने प्रत्यक्ष बोल दिया प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण क्या भाई आपका सर दोष आ जाएगा जिससे प्रमा का साधन बने प्रमा पहले नहीं ले सकते नहीं ले सकते आप पश्चात भवती प्रमाण व्यापार के पश्चात करेंगे इसलिए फल है ना ये प्रमा फल है फल कब होगा से होगा एंड कर्ण का व्यापार होने से होगा केवल कर्ण से नहीं होगा बार बार बताता हूं आपको उठा को लकड़ी कटेगा कटेगा नहीं लकड़ी पर कोठा रखने से चूल्हे पर आपने रख दिया बर्तन अरे गैस तो जलाओ अब लाइटर जलाया नहीं तो क्या पकेगा गैस पर रखने से पक थोड़ी जाएगा कोई भी करण हो उसके व्यापार के बिना फल नहीं बोलना इसे अनुमने पश्चात किसके पश्चात व्यापार के पश्चात किसका व्यापार प्रमाणों के व्यापार और प्रमाण की इंद्रिया जब कोई प्रत्यक्ष ज्ञान हो प्रत्यक्ष इंद्रिया होगी अनुमित प्रमाण हो तो थो? इंद्रिया थोड़ी होगा मैं व्याप्ति ज्ञान होगा इसलिए हमें उससे लेन देन इंद्रिया से कोई नहीं बोलना है हमने प्रमाण व्यापार के पश्चात प्रमाण क्या है करण करणों के व्यापार के पश्चात जो ज्ञान होता है जो फल निकलता है उसी का नाम अनुभव है। इसे अनु, अनुपश्चात भगवती अनुभव कससे पश्चात होती प्रमाण व्यापारा पश्चात प्रमाण व्यापार के पश्चात जो होता है उसे कहते हैं अनुभव करवा अनुभव में भी यथात कर लेकिन प्रमाण व्यापार हुआ लेकिन धोखा हो गया से कुठार से पर कर रहे हैं लकड़ी कटना पे फल से पहले कुठारी टूट गया क्या कर लो डा ही टूट गया अब फल तो निकलेगा नहीं प्रमाण व्यापारी ही गड़बड़ा गया तो प्रमाण भी फल नहीं, नहीं मिलेगा अब प्रमाण मिल जाएगा यथार्थ अनुभव हो जाएगा प्रमाण व्यापार के पश्चात जो हुआ वह अनुभव है उस अनुभव में भी अपाधित अर्थ हो तो यथार्थ और बायर्थ हो तो अथा इसे यथार्थ अनुभव इन्होंने कहा प्रमा प्रमा का लक्षण करके इसलिए यथार्थ था का नाम प्रमा है यथार्थ अनुभव कहने से यथार्थ में अतिव्यापति निवृत्त हो गया इतना ही नहीं और अनुभव कहने से स्मृति में अतिव्यापति निवृत्त हो गया इतना ही नहीं इतना कहने के बावजूद समस्या एक और आ जाएगा क्या समस्या आएगी प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति हो जाएगी प्रतिविज्ञा क्या प्रत्येदनता और अनुभव में दोनों का मिक्सचर का नाम मिक्सर है लेकिन यथार्थ अनु आपका लक्षण यथार्थ अनुभव है प्रतिविज्ञा में अति थि व्याप्ति होगा उसका निवृत्त कैसे करोगे हुँ? उसमें अति व्याप्ति थि? निवृत्त कैसे होगा प्रतिविज्ञा भिन्न किसे गाना पड़ेगा ना? नहीं गाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां होता क्या है इंद्रियों के द्वारा में ग्रहण कर लिया अयम देवदत्त सो अयम देवदत्ता ऐसा सांस में क्या होता है बाधित हो गया सांस सा तो वर्तमान में गई नहीं बाधित हो गया बाधित तो रहा तो नहीं ज्ञान का सर्वांगीण संपूर्ण अंश अबाधित नहीं है सहावे ज्ञान का, है, भी ज्ञान का है। सो ये क्या है प्रतिविज्ञा ज्ञान इस ज्ञान में अयम देवदत्त में तो ठीक है लक्षण जा रहा है लक्षण नहीं जाएगा क्यों बाधित है इस समय में तद देश तत्काल दोनों ही नहीं हो जाए हो गया और और स्मृति ले लोगे लोग तो स्मृति कभी भी नहीं कहा जा सकता कि संश बल स्मृति है इन अहम देवतांश में प्रत्यक्ष है इसीलिए प्रतिविज्ञा ज्ञान में स्मृति का अतिव्याप्ति हो रहा है ना अनुभव का अतिव्याप्ति होता है आंशिक रूप में देखने को लगता है कि अतिव्याप्ति हो रही है इसलिए यहां अतिव्याप्त वास्तव में नहीं है ज्ञान मात विशम ज्ञानम ज्ञात मात विषयम ज्ञानम स्मृति होता है उसमें अति व्यक्त स्वतः अनुभव करने से निवृत्त हो गया लेकिन प्रासंगिक विचार है स्मृति भी दो प्रकार से समझना वो तो अलग है यथार्थ यथार्थ भाई ही यथार्थ दो तो प्रकार से यथार्थ भी दो तो प्रकार से क्या है वो प्रमुष्ठ विषया स्मृति अप्रमुष्ठ विषया स्मृति प्रमुष्ठ बने कुछ सा छिपा हुआ मुछस्ते मुछा तो चोरी अर्थ में होता है चोरी कब होता है छिप छिप के तो होता है तो ये चोरी क्या हुआ मैंने स्मृति आपको हुई ठीक है आपने स्वप्न का स्मरण कर लिया सुबह जगने के बाद लेकिन स्मृति सत प्रतिशत हो गई जो कुछ भी आपने सपने देखा पूरा का पूरा परस्मरण हुआ क्या यदि पूरा का परस्मरण हुआ उसको अप्रमुष्ट विषय है। मैंने जो स्मृति का विषय है उसे एक अंश भी छिपा नहीं सब कुछ स्मरण होना जैसे आप रट रहे हैं रटा हुआ सत स्मरण हुआ तो अप्रमुष्ट विषय स्मृति शक्ति आपकी है और जो रटा कहीं बोलते बोलते लड़कड़ा रहे हैं कुछ याद आ रहा है, कुछ भूल जा रहे हैं तो वो प्रमुष्ट विषया स्मृति प्रकृष्ट रूपे कुछ अंश मुष्ट हो गया छिप गया है विषय जिसका ऐसी स्मृति प्रमुष्ठ विषया स्मृति है आज जिस स्मृति का एक भी अंश विषय जो छिपता नहीं है सब कुछ स्मृति में आ जाए उसका नाम अप्रमुष्ट विषया स्मृति है स्मृति व्यतिरिक्तम स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव यदि लेकिन आप ऐसा कहोगे अनुभिन्न ज्ञान स्मृति ज्ञान अनुभव फिर तो अन्योन असर दोष हो जाएगा जैसे कल देखा ना आपने अन्यक्षर में क्या होता है एक अभी दूसरे को कहा आपने दूसरे ज्ञान के लिए पहले को बोल रहे हैं स्वान सापेक्ष ज्ञान विषयत्तम स्व स्व ज्ञान सापेक्ष ज्ञान विषयत्तम जो है अन्योन्याश्रम तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो इसलिए आप एक तरफ लक्षण कीजिए अनुभव का अलग लक्षण कर दिया आपने अनुभव फिर अनुभव ज्ञान अनुभव ऐसा नहीं करना अनुभव का लक्षण आपने कर दिया ठीक है, प्रमा का बारे विचार स्पष्ट हो गया, करण करण करणम, प्रमाणम में शब्द रख दिया पाणिनिक सूत्र साधक साधकम का मतलब क्या तम प्रति की साधक उसी अर्थ में इसलिए पता अतिशयम साधक साधक व्याख्या कर दिया कारण सामग्री में जो प्रकृष्ट कारण है प्रकृष्ट कारण प्रकृष्ट कारण जो प्रकृष्ट कारण है उसको कहते हैं साधकतम यहां पर बहुत सारा विचारणीय विचार है अतिशयन तो विष्टनो पाणी सूत्र से अतिशयन अर्थ में तम प्रत्येक करने के कारण से तम पाणीनी ने तम प्रत्येक का प्रयोग किया जो कारणों में अतिशय कारण है न प्रकृष्ट कारण है उसका नामकरण आपने कह दिया लेकिन हमें कैसा पता चलेगा अमुक कारण में प्रपष्टता है अतिशयत्व तो की सिद्धि कैसे करोगे जैसे इन बच्चों में कौन अतिशय है आप सीधा कहोगे तो कहेंगे पक्षपात कर रहे हैं ये पक्षपात कर रहे हैं टीचर जो है लगते ज्यादा उसने ट्यूशन फीस वगैरह खिला दिया होगा इसे उसका बेस्ट फ्रेंट तो बोल रहे हैं इसे प्रजापति ने भी क्या कहा तो जब इंद्रिया गए हम श्रेष्ठ रेश्ट, हम श्रेष्ठ है तो क्या ऐसा करो सीधा मैं कहो प्राण श्रेष्ठ तो कोई मानेगा नहीं कह प्रजापति प्राण ज्येष्ठ पुत्र को पक्षपात कर रहे हैं इसे मैं जिसके बिना ये शरीर बिल्कुल बेकार हो गया मुर्दा हो जाए या पवित्र हो जाए या कल्याणकर हो जाए वही श्रेष्ठ है कर दिया। और सब अपना अपना लग गए मेरी बिना कैसे जी का दिखूंगा शरीर आंग चला गया साल भर आके देखा तो सारा शरीर चल रहा अमंगल तो चुपचाप अंक अपने आप घुस गया वाणी भागी दो आके देखती है, जैसे गंगा चल रहा है वैसे वो रह सब जब प्राण चलने ही लगा था इधर सब हाथ झोले रुक जा रुक जाए तू जाएगा तो मर ही जाएगा चलिए अब समझिए मैं आगे प्राण खरीद फिर बच्चों में क्या करते हैं फिर आप परीक्षा लेंगे ऐसे थोड़ी फर्स्ट घोषित कर दें किसी को बेस्ट परीक्षा लेना पड़ता है परीक्षा में जब प्रश्न दिया गया सब बच्चे अलग अलग प्रश्न पत्र देंगे क्या किसको, किसको कठिन दो ऐसा नहीं होता है ना, एक ही पत्र। एक ही हो तो सभी तो। तो ने परीक्षा लेकर जो जितना मार्क्स के साथ एक को देते यहां कैसे तय करोग कारणों में सर्वोत्तम है ये प्रकटतम है कैसे निर्णय करोगे तब कहना पड़ता है साक्षात साक्षात्त अधिष्टितम साध्य क्रिया सातमय तत्ण साक्षात कर्ता के द्वारा अधिष्ठित हो साक्षात कर्त अधिष्ठितम साध्य क्रिया साधतम साध्य के अनुकूल साध्य को सिद्ध करने के अनुकूल जो क्रिया है उसको साधने वाले का नाम ही करण दिक्कत नहीं होगी अब दंड को हम कंड क्यों कहते हैं कर्ता को के हाथ लगा उसमें लगातार कर्ता से अधिष्ठित है वो चक्र भी है पिंड भी है इनमें साक्षात कर्ता का संबंध नहीं है दंड में संबंध होता है साक्षात कर्त से सा अधिष्ठित है और साथ जो घट है उसकी उत्पादन अनुकूल जो क्रिया भ्रमी चक्र भ्रम के बिना घट तो होगा ही नहीं उठेगा ही नहीं मिट्टी वो गोल गोल करके इसे अनुकूल क्रिया का साधक होने के नाते दंड को हम कर्ण करते कर्त साध्या क्रिया साधक ये क्योंकि जो भी क्रिया को करता हुआ रहे उसका कार्य क्रियां कुरि कार्क क्रियां कुरुवधि कार्त और क्रिया करता हुआ जो भी है जब सब कारक तो का है तो बहुत सारे कारक हैं ईश्वर भी निरंतर क्रिया कर रहा है ईश्वर का अंदर नित्य प्रयत्न होता है ये लोग क्या मानते हैं ईश्वर का इच्छा ज्ञान प्रयत्न नित्य क्रिया कर रहा है वो ईश्वर इसलिए साधारण कारण ईश्वर ज्ञान इच्छा प्रयत्न भी साधन कारण धर्मादरूपया दृष्टि साधारण कारण कार्य का प्राग भाव साधारण कारण है दिग्गौर काल साधारण कारण है जितने प्रतिबंध का भाव है वो साधन कारण है तो साधन कारण तो का लक्षण क्या है इसलिए कार्यत्व कार्यत्वच्छन तो कार्यता प्रति यद कारण तत्न तो कारण कार्यत्वच्छन तो कार्यमात्र प्रति जो कारण हो जाए उसका नाम और असारण कारण कौन है कार्यत्व्याप्य जो घटत पटत्वादि धर्मावच्छिन्न जो घट घटपटादि विशेष कार्य है उनके प्रति जो कारण होता है उसका नाम असाधारण कारण कार्यत्व व्याप्य घटत घट धर्मावच्छिन्न घटपटादि विशेष कार्यम प्रति तो यद कारणम तत् असाधारण कारणम जो प्रकृष्टम कारणम कह का दिया सब जानना पड़ेगा इसीलिए उसके अनु प्रकृष्ट तत्व ही नहीं होगा ना कारण सब कारणों को जानो पहले तो कुछ को तो आप पहले हटा दो साधन कारण कह करके आठ को अपना लगी कर दिया जैसल कार्य के प्रति कारण जन दुनिया में जो भी कार्य पैदा होता है ये नौ वस्तु कारण होती ही है ईश्वर ईश्वर की इच्छा ईश्वर का ज्ञान ईश्वर का प्रयत्न है ना अदृष्ट दिक्क काल का भाव आठ हो गए नौवा है प्रतिबंध का भाव प्रतिबंध का भाव ये नौ तो हमने अलग कर ही दुनिया का को कोई भी कार्य सके प्रति वो कारण होने से उनको असान कार्य सकल कार्य तो हम प्रति कारण तब साधारण वो तो चला गया अवर के विशेष कारणों में अब ढूंढना पड़ेगा असाधारण कारणों में से कारण कौन कौन हो जाएंगे घट के प्रति जो भी कारण सामग्री है समवाय कारण असमय कारण है निमित कारण है कारणों में से एक लेना पड़ेगा समय कारण तो में क्यों हो गया असमय कपाड़ में सहयोग हो गया निमित कारणों में क्या है कुंभकार भी है चक्र भी है है ना और जो है शिव है भागा तो जिसे काटता है शिवी बोलते हैं डंडा भी है बहुत सारी चीजें हैं इनमें से हमें ढूंढना है अब प्रकृष्ट कारण कौन है तो कत्ता से अधिष्ठित क्रिया के संपादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसी का ना करण लेना है हमने। आसान कारण का, का कार्यत्व धर्मावच्छिन्न जो घटपटादी विशेष कार्य उनके प्रति जो कारण होता है उनका नाम आसान कारण होता है और इन कारणों में वो ढूंढना है जब व्यापार हो तभी तो, तो कर्ण का लक्षण पकड़ने में आइए व्यापार असाधारण कारण करण व्यापार होता हुआ असाधारण कारण माना जाए उसी को कर, आसान हो जाएगा तुम में। व्यापार क्या है और जो है त्या जन दंड जन्य है व्यापार का लक्षण भ्रम में ले जाना है दंड जन्य है भ्रमी और दंड जन घट का जनक भी है भ्रमी भ्रमी हो गया व्यापार कार से व्यापार वाहन हो गया दंड हो गया दंड तार दंड के इस्लाम क्या कहेंगे करण कहेंगे व्यापार वाहन होता हुआ असाधारण कारण होने से उसको करण कर्ण करेंगे इस तरह से करण का लक्षण भी निश्चय हो गया आप ठीक है आपने तो विशेषों को लेकर कथन कर, कर दे सामान्य बात छोड़ देते हो कारण के का लक्षण बताए अभी तक आपने कारण क्या कारण के लक्षण मालूम नहीं और साधन का करण शब्द व्याख्या करने जा रहे वाप इस कारण के लक्षण बताइए साधकम साधक साधक तम है वो करने है साधक है वो कारण पर्याय साधक पर्याय तदेव न क्या ये यही अभी तक हमने बताया हम जानते नहीं किंतु कारणम इति क्या है वो कारण अभी तक नहीं जानते तो कैसे समझेंगे असाधारण जब कारण है और अन्यता सिद्ध अन्यता नहीं है उसी का नाम कारण कार्य नियत पूर्ववृत्ति अन्यता सिद्ध रहित अन्य शून्य बोल दिया ऐसे कार्याो मैं पूर्वृत्ति पूर्व भावता पूर्वृत्ति और अन्य शून्य सेवृत्ति कारण से लक्षण यथा तंत्र पट से कारण जैसा कि तंत्र आदि है ये क्या है पट के प्रति कारण होता है यदि यद्य पठोत्पत्त हो दिवाज आकर बे पूर्व भाव ये रास भाव में खड़ा हो गया, वो भी हो गया। भी खड़ा है ना कोई कार्य सिद्ध हो रहा है उसके पास आगे तो उसकी तो भी अस्तित्व कुछ योगदान देना होगा क्या पता तो उसका भी कारण मानना चाहिए गधा को भी उस कपड़े की उत्पत्ति में तथापि नाश होनी लेकिन दैवाद आगत होने से वो नियत नहीं है से नियत विशेषण देने से इस हो जाता है, इसमें नहीं कि हर कपड़े की उत्पत्ति में गधे के सामने खड़ा करना ही जरूरी है उसके कपड़ा पैदा ही नहीं होगा ऐसा तो होता ही नहीं नियत नहीं है से नियत विशेषण दे दिया इन सब अति व्याप्ति इसलिए निवृत्त हो जाता है तंत्र रूप से तो नियता पूर्व भाव वास्तव लेकिन तंत्र रूप क्या है नियत भी है भाव भी है वो फिर कारण हो जाएगा लेकिन असमय कारण है लेकिन तंत्र रूप है तंत्र रूप रहेगा क्या बिना तंत्र से पटवाएगा क्या तंत्र में तंत्र तो ही है लेकिन पट के प्रति कारण नहीं है वो लक्षण आता जा रहा है अतिव्याप्ति हो गया इसलिए के तब क्या करा किंतु अन्यता अन्यता सिख को रख दिया पट रूप जनन उपक्षी के पट रूप कार्य उत्पत्ति में उसका जो है रूप में पटरूप जनन पट रूप मैंने पट जो रूप है उसकी उत्पत्ति जन्म उत्पत्ति में ही तंत्र रूप का अंदर कारणत्व क्षय हो गया मैंने अपना काम करके उसने निवृत्त हो गया और उस पट के प्रति नहीं रहेगा रूप में पटके के प्रति कारणत्व क्यों नहीं है क्योंकि वो पट रूप को पैदा करके तंत्र रूप ने क्या कर दिया अपने कारणत्व को चरितार्थ हो गया अब और किसी के प्रति दूसरे के प्रति के अंदर कारणत्व नहीं जाएगा अतः तंत्र रूप पट रूप के प्रति कारण होने के नाते वहीं पर वो चरितार्थ हो गया इसीलिए कहते ये कि तंत्र रूप जो है पट के प्रति कारण नहीं हो सकता अतएव अन्य सिद्ध कह दिया जो अन्य के, के प्रति कारण होता है वह दूसरे के प्रति भी कारण हो जाए ऐसा नहीं होगा जो पट रूप के प्रति कारण है वह पट के प्रति अन्य माना जाएगा अन्य का मतलब क्या अन्य प्रकार से उसकी कारणत्व तो सिद्ध हो चुका इसलिए इस कार्य के प्रति उसको हम कारण नहीं मानेंगे जैसे कुंभकार को आप घट के प्रति आसान कारण नहीं मानेंगे निमित कारण निमित कारण मानोगे आप इसलिए कहते क्यों वो भी पुत्र के प्रति हो गया कुलाल कुलाल पिता पिताजी भी खड़ा है या कुलाल पुत्र खड़ा है लेकिन पिता घट के प्रति कारण नहीं कुलाल मात्र कुण है क्यों कुलाल पिता हो वो भी कुित है और कुलाल पुत्र भी अनुकाशित है इसे उम्मीद है कहा था अपने सब बात को मन के संक्षेप में बोलते जा रहे अन्य सिद्ध पटरूप जनोपक्षण गौरव प्रसंग में भी, भी तो, कल्पना गौरव आ जाएगा गौरव प्रसिंग तेना इसलिए अनिदासवितम कारणतम इसे निष्कर्ष निकला अनदास नियत पूर्व भावित्व ही कारण का लक्षण है अनुदास पश्चात भावित अन्यता सिद्ध नियत पश्चात भावी क्या है कार्य और पूर्व भावी क्या है कार्य कारण और कार्य दोनों का लक्षण यहाँ एक ही शब्दावली से पूर्व भावी और पश्चात भावी शब्दों से व्यवस्था हो सकता है पूर्व भाव कर ये थोड़ा समझना है ऐसे कार्य पूर्व भाव नियत कारण आपने कह दिया लेकिन पूर्व भाव किसको कर, भाव कर होगा कितने समय पहले नियत पूर्ववृत्ति आपने कह दिया नियत पूर्ण सदा होना चाहिए हर कार्य के हर कार्य के प्रति होना हर घट के प्रति होना वो तो नियत सदा था पूर्वावर्तित्व पूर्वभावितम क्या अवैध पूर्व क्षणत्तम ऐसा अच्छा नहीं हो पाएगा अवैध पूर्व क्षण केवल किस में रहेगा तुम्हें अनियमित हो जाएगा ही नहीं इसलिए करे या पूर्व भावित्व क्या लेना और कारण तुम समय ले रहे उड़ाल को भी कर। चक्र भी कारण है अनेकों कारण बन रहे हैं तो कारण सभी में जा रहा है जो अन्य क्षण में वृत्ति होता है सीवी जो है अंतिम शनि प्रयोग होने से पहले तो काम ही नहीं आया काटते वक्त आया धागा तो भी सब दंड रख दिया आपने सब रख दिया तो नियत वृत्ति दंड में ही नहीं, नहीं। पूर्व भाव कहा दंड तो पहले घुमा कर रख दिया आपने साइड में यह नहीं कि दंड उसे पकड़े रहेगा क्या अब तो घड़ा ही नहीं बना पाएगा दंड पकड़ा रहेगा तो दंड को छोड़ेगा तब तो घड़ा तो तो बनाएगा जब नियत पूर्व क्षण वृत्ति का होगा तो काम बनेगा नहीं लक्षण कारण का लक्षण दंड आदि बनी जाएगा जब पूर्व भाव का क्या है यह अच्छी तरह समझना जरूरी है यानी एक संबंध आदि को जोड़ना पड़ता है तब अर्थ घटेगा इसको करी देखेंगे लोगों